शो टॉक नहीं सांझ नहीं भोर नंबर नाइन बहुवैरी बहुवैरी घट में बसे दिन घेरे ही रहे छुटकारा नहीं होय या मन के जाने बिना या मन के जाने बिना होयन कबहू साध जक्त वासना ना छूटे लहेन भेद अगा सर की जा विष ओरही बहुरीन आवे हार भजन माहि ठहरे नहीं जोगई रा खुआ थ्री पलटे मन विषे मन पलटे बुधिमही बुद्धि पलटे हरि ध्यान में फेरी हो जा मन जा रे का मही चित्कर डावाडोल धर्म शरम सब खोय के रहे आप ही खूल मोह बड़ा दुख रूप है मोहबड़ा दुख रूप है ताुमारी निकास प्रीत जगत की छोड़ते जब होवे वे निर्वास जगमाही ऐसे रहो जगमाही ऐसे रहो जो अंबुज सरमाही रह आसन जल छू वतना ही जगमाही ऐसे रहो जो जिहा मुख मई घी बघना भच्चन करे तो भी चिक नि जा घट चिंता ना गिनी मुख जप नहीं हो जो टुक आवे याद भी वही जाए फिर कू आशा नदिया में चले आशा नदिया में चले सदा मनोरथ की परमारथ उपजे बह मन नहीं पकरे धीरे अभिमानी मिंजे गए लूट लिये धनब निर अभिमानी हो चले पहुँचे हर के धाम चरण दासियों यू कहत है सुनियो संत सुजान चरण दासियों यो कहत है सुनियो संत सुजान मुक्ति मूल आधीनता नरक मूल अभिमान बहुरी घट में बसे तो नहीं जीत को निस्िन घेरे ही रहे छुटकारा नहीं अनाहत एक गीत मन में है तुम्हारे एक तार पर सितार के एक नदी की लहर में एक प्राण में बयार के एक घास के मैदान में हर हर है एक जर्जर है पीले गिरे पत्ते में एक बीज में भी है वैसा ही जैसा तुम्हारे मन में है फूटेगा उतना ही बीज के ऊर से वह अंकुर में निकलकर मन से लहर रहा है जितना सितार के तार पर मनुष्य एक वीणा है अपूर्व संगीत की संभावना है लेकिन जहां संगीत की संभावना है वहां विसंगीत की भी संभावना है सितार कुशल हाथों में हो तो गीत पैदा होगा अकुशल हाथों में हो तो शोरगुल सितार वही है हाथ की कुशलता चाहिए कला चाहिए जीवन तो वही है सभी के पास वही है बुद्ध के पास वही तुम्हारे पास वही कृष्ण के पास वही क्राइस्ट के पास वही एक सी वीणा मिली है और एक सा संगीत मिला है लेकिन वीणा से संगीत उठाने की कला सीखनी जरूरी है। उस कला का नाम ही धर्म है तुम्हारे जीवन को जो संगीत में कर जाए वही धर्म तुम्हारे जीवन में जो फूल खिला जाए वही धर्म तुम्हारे जीवन को जो कीचड़ से कमल बना जाए वही धर्म और ध्यान रखना क्षण को भी ना भूलना बीज तुम में उतना ही है जितना बुद्ध में हो तुम भी वही सकते हो न हो पाए तो तुम्हारे अतिरिक्त कोई और जिम्मेवार नहीं संभावना मिली है संभावना को वास्तविक में बदलना ही साधना है और क्या साधना है जो बीज की तरह पड़ा है तुम्हारे भीतर वो फूटे अंकुर बने बड़ा वृक्ष बने उसमें फूल आए उसमें पक्षी घर बनाएं, आकाश के बादल उसके उत्तुंग शाखाओं से गुफ्तगु करें चांदारे उसके साथ रास रचाएं। बीज तो कंकड़ जैसा मालूम होता है लेकिन मालूम ही होता है कंकड़ जैसा कंकड़ को बोगे तो कुछ पैदा ना होगा बीज कंकड़ जैसा दिखाई पड़ता है लेकिन एक संसार भीतर छिपा है एक पूरा विश्व भीतर छिपा है वनस्पति शास्त्री कहते हैं एक बीज मिल जाए तो सारी पृथ्वी को हरियाली से भरा जा सकता है इतना उसमें छिपा पड़ा एक बीज पर्याप्त थे एक बीज के वृक्ष में हजारों लाखों बीज होंगे फिर एक एक बीज में फिर लाखों बीज होंगे थोड़े ही दिनों में सारी पृथ्वी सारी पृथ्वी का सारा ब्रह्मांड एक बीज हरियाली फूलों से भर दे सकता है छोटा सा बीज छोटा नहीं है अणु में विराट समाया है ऐसा ही मनुष्य में परमात्मा छिपा है तुम छोटे नहीं हो तुम छोटे दिखाई पड़ते हो दिखाई पड़ने की भ्रांति में मत पड़ जाना जो दिखाई पड़ता है वही सच नहीं होता जितना दिखाई पड़ता है उतना ही सच नहीं होता सच तो वह है जो तुम हो सकते हो वही तुम्हारा वास्तविक होना है जो तुम हो सकते हो तुम्हारे भीतर अनंत भविष्य छिपा है अनाहत एक गीत मन में है तुम्हारे और ऐसा है ये गीत अनाहत है आहत नहीं है कुआरा है सदा से कुआरा है सदा से शुद्ध है बुद्ध है जरा भी कोई कालिख उस पर ना लगी है ना लग सकती है जरा भी पाप उसे न छुआ है न छू सकता है लेकिन अप्रकट पड़ा है उसकी अभिव्यंजना नहीं हुई तुमने उसे पुकारा नहीं तुमने उसका आहवान नहीं किया तुमने उसे निमंत्रण नहीं दिया तुमने उसकी तरफ आंख ही नहीं की तुम ऐसे जिए चले जा रहे हो जैसे बाहर ही सब है धन में पद में मद में तुम ऐसे जिए चले जा रहे हो जैसे बाहर ही सब है बाहर कुछ भी नहीं बाहर तो बस राख ही राख है जो है भीतर है सोना भीतर है मिट्टी बाहर है और जो बाहर में ही भटका रहा उसे यह अनाहत गीत कभी सुनाई ना पड़ेगा और जिसने यह अनाहत गीत ना सुना उसने परमात्मा को ना सुना जिसने ये अनाहत गीत ना सुना उसके जीवन में उत्सव आया ही नहीं वसंत आया ही नहीं आने को तत्पर था उसने बुलाया ही नहीं आ भी गया था द्वार पर भी खड़ा था तो द्वार न खोले तुम पतझड़ में जीओगे, अगर तुमने अपने भीतर के संगीत को न उठाया न जगाया उस संगीत को कैसे जगाया जाए उसकी कला के सारे सूत्र आज के चरणदास के पदों में इन पर ध्यान देना बहु बैरी घट में बसे तू नहीं जीतत कोए निस् घेरे ही रहे छुटकारा नहीं होए पहली बात मित्र भी भीतर है और शत्रु भीतर भी है मित्र एक है शत्रु अनेक है इसे समझो सत्य तो एक ही होता है असत्य अनेक होते असत्य तो जितने चाहो गढ़ लो असत्य तो तुम गढ़ते हो सत्य को तो गढ़ा नहीं जाता सत्य को तो केवल अनुभव किया जाता है सत्य तो है ही उगाड़ना होता है अविष्कार करना होता है गढ़ना नहीं होता झूठ गढ़े जाते हैं झूठ तुम बनाते हो तो जितने चाहो बना लो लेकिन सत्य तो तुम्हारे हाथ के बाहर है तुम उसे बना नहीं सकते उगाड़ सकते हो पर्दा उठा सकते हो और यह बात ख्याल में लेना कि सत्य एक है और असत्य अनेक है जैसे स्वास्थ्य एक है और बीमारियां अनेक है तुमने दो तरह के स्वास्थ्यों की बात सुनी कोई भी स्वस्थ हो स्वास्थ्य एक है बच्चा हो कि बूढ़ा स्त्री हो कि पुरुष पशु हो कि पक्षी जो भी स्वस्थ है स्वास्थ्य का कोई विशेषण नहीं बस स्वस्थ है तुम उसे नाम ना दे सकोगे जब एक ही है तो नाम कैसे दोगे नाम की जरूरत हो तप्रति जब अनेक हों जब बहुत हों तो नाम देना पड़ते हैं ताकि भेद हो सके इसलिए तो परमात्मा का कोई नाम नहीं परमात्मा एक है उसका नाम कैसे हो बहुत होते तो नाम हो जाता बहुत होते तो नाम रखना ही पड़ता तो हम जो परमात्मा के नाम रख लिए हैं वो तो हमारे काम चलाओ नाम है राम कहो हरी कहो अल्लाह कहो खुदा कहो रहमान कहो रहीम कहो जो कहना हो पर सब नाम हमारी ही ईजाद किए हुए उसका कोई भी नाम नहीं वो अनाम है सत्य अनाम है क्योंकि एक है स्वास्थ्य अनाम है क्योंकि एक बीमारियों के बड़े नाम है रोज रोज खोज होती जाती है नई नई बीमारियां पकड़ में आती जाती है। बीमारियों को याद करना पड़ता है चिकित्सक पढ़ता है, है विश्वविद्यालय में तो कितनी हजारों बीमारियों के नाम याद रखने पड़ते हजारों बीमारियों के लक्षण याद रखने पड़ते स्वास्थ्य का न तो कोई लक्षण न कोई परिभाषा है स्वास्थ्य की परिभाषा तो बस इतनी ही है कि कोई बीमार ना हो तो वो जो, जो हजारों हजार। हजारों बीमारियां ना हो तो आदमी स्वस्थ होता है स्वास्थ्य की सीधी परिभाषा भी नहीं है स्वास्थ्य की परिभाषा यही है कि क्षय रोग ना हो कैंसर ना हो मलेरिया ना हो यह ना हो वह ना हो जो नहीं हो कोई बीमारी तो जो शेष रह जाता है वही स्वास्थ्य स्वास्थ्य तो ऐसे है जैसे शून्य कमरे में कुछ भी ना हो फर्नीचर ना हो दीवाल घड़ी ना हो कपड़े लत्ते ना हो अलमारी ना हो कुछ भी ना हो तो शून्य होता है ऐसे ही तुम्हारे भीतर जब कोई बीमारी नहीं होती तो जो शून्य रह जाता है वही स्वास्थ्य और ऐसे ही जब तुम्हारे चित्त में कोई विचार नहीं रह जाता जो शून्य रह जाता है वही बुद्धत्व है आत्मिक स्वास्थ्य का नाम बुद्धत्व है आत्मिक स्वास्थ्य का नाम परमात्मा स्थिति है पहला सूत्र चरणदास का बहु बैरी घट में बसे तू नहीं जीतत को है। और बहुत शत्रुओं का वास है भीतर जन्म जन्म में न मालूम कितने रोग पाल लिए न मालूम कैसे कैसे रोगों से दोस्ती बना ली न मालूम कैसे कैसे रोग आदत के हिस्से बन गए तो बहु बैरी घट में बसे तू नहीं जीतत को है। और वो जो तू है वही एक मित्र है वो जो भीतर चैतन्य है वही एक मित्र है और वह चैतन्य न मालूम कितने शत्रुओं में घिरा है काम है क्रोध है लोभ है मोह है ईर्षा मदमत्सर और न मालूम क्या क्या उन सब में घिरा है मित्र तो तुम्हारा एक ही है चैतन्य चेतना बोध साक्षी लेकिन साक्षी बहुत लोगों में घिरा है जहां भी तादात्म हो जाता है वहीं साक्षी हो जाता है वहीं रोक पकड़ गया क्रोध की लहर उठी तुम क्रोध नहीं हो तुम कभी क्रोध नहीं हो सकते तुम तो जानने वाले हो देखने वाले हो जिसके सामने क्रोध उठता है क्रोध का धुआं जिसके सामने फैलता है जैसे आकाश में बादल उठे आकाश बादल नहीं या जैसे सूरज को चारों तरफ से काली बदलियों ने घेर लिया सूरज बदलियां नहीं ऐसे ही तुम कभी क्रोध की बदलियों से घिर जाते हो लेकिन जब तुम क्रोध से घिरते हो तो तुम यह भूल ही जाते हो कि मैं अलग थलग भिन्न हूं कि मैं चैतन्य हूं तुम क्रोध के साथ एक ही हो जाते हो तुम मान ही लेते हो कि यही मैं हूं तुम क्रोध हो जाते हो क्रोध मैं हो जाते हो तुम पर क्रोध की छाया ऐसी पड़ती है कि तुम्हें स्मरण ही नहीं रह जाता अपने अलग थलग होने का अपने भिन्न होने का तादात्म हो जाता है क्रोध से यही रोग है रोग अनेक हैं लेकिन सभी रोगों से जुड़ने का ढंग एक है चाहे क्रोध से जुड़ो चाहे लोभ से चाहे मोह से चाहे अहंकार से चाहे किसी और बीमारी को पकड़ो लेकिन पकड़ने का ढंग एक है वो ढंग है तादात्म जिस रोग के साथ तुम्हारा संबंध बन जाता है तुम समझते हो यही मैं हूं बस इस तादात्म को तोड़ने लगो तो जीत शुरू हो जाती तादात्म बढ़ता जाए तो हार होती चली जाती बहुबैरी घट में बसे तू नहीं जीतत को बड़े दुश्मन घर में बसे हैं और तू बाहर जीतने के लिए चला है और घर भी हारा हुआ है घर में ही पराजय छिपी है घर में ही विजय नहीं हो सकी है और तुम बाहर जीतने चले हो। संसार पर राज्य करने की आकांक्षा है आदमी के पागलपन ऐसे हैं चांद को जीतना है मंगल को जीतना है तारों पर जाना है और अभी आदमी अपने भीतर गया नहीं अभी आदमी ने अपने को जाना नहीं अभी ये जो भीतर रोशनी है ये भी पहचानी नहीं लेकिन दूर के ढोल सुहावने लगते और दूर की यात्रा मन को पकड़ती दूर की यात्रा इसलिए मन को पकड़ती है कि मन के वैरी जो तुम्हारे भीतर छिपे हैं उस यात्रा में जी सकते लेकिन अगर तुम भीतर की यात्रा पर चलो अंतर यात्रा पर चलो तो यह मन में जो छिपे हुए रोग हैं इन सब से छूट नहीं होता ये छूट ही जाते धीरे दीर, धीरे मन मरने लगता है एक एक रोग मरा कि मन मरा जब सब रोग मर जाते हैं तो तुम अमन की दशा में पहुंच जाते मनातीत हो जाते हो अतिक्रमण हो गया भावातीत अवस्था आ गई उस भावातीत अवस्था में ही तुम जानोगे कि मित्र कौन है महावीर ने कहा है शत्रु भी तुम हो मित्र भी तुम हो शत्रु हो तुम जब तुमने गलत से अपने को जोड़ लिया शत्रु हो तुम जब तुमने अन्य से अपने को जोड़ लिया शत्रु हो तुम जब तुम जो नहीं थे वैसा अपने को मान लिया जैसे दर्पण के सामने तुम जाके खड़े हो गए और दर्पण मान ले कि तुम्हारा चेहरा जो दर्पण में प्रतिफलित हो रहा है वही मैं हूं ऐसी भ्रांति हो रही चित्त तो दर्पण है चेतन तो प्रतिफलन है वहां तो जो भी सामने आ जाता है उसी की छाया बनती लेकिन तुम हर छाया को पकड़ लेते हो और छाया को पकड़ते रहते हो इसलिए माया में बने रहते इन हो इन छायाओं से जागना होगा फिर इन्हीं छायाओं में दबते दबते तुम्हारा चैतन्य बिल्कुल खो जाता है। फिर तुम्हें याद ही नहीं रहती अपनी सुधी नहीं आती वो जिंदगी का अजीब और गरीब मौसम था बहारें टूट पड़ी थीं सुहाने जिस्मों पर नफस नफस में फुसू था नजर नजर में जुनून तस्वरे मय इसीमा से चूर चूर बदन नुजूमे फिक्र और नजर टिमटिमा के डूब गए खुमार जहनों पे छाया तो जिसम जाग उठे अंधेरा गहरा हुआ कायनात बहरी हुई उभर के सायों ने एक दूसरे को पहचाना वो जिंदगी का अजीब और गरीब मौसम था जब आदमी छायाओं में खो जाता है जब छायाओं को सत्य मान लेता है वो जिंदगी की बड़ी अजीब घड़ी है उसी को हम जवानी कहते हैं, उसी को हम संसार कहते हैं, उसी को हम अंधापन कहते हैं। वो जिंदगी का अजीब और गरीब मौसम था जब कभी जागोगे तब पाओगे कि वो भी कैसी घड़ी आई थी कैसे दुर्भाग्य की घड़ी थी और कैसी विचित्र घड़ी थी कि जो मैं नहीं था वह मैंने अपने को समझ लिया था कैसा मैं सो गया था कि छायाओं को सत्य समझ लिया और सत्य मेरे हाथ से छूट गए वो जिंदगी का अजीब और गरीब मौसम था बहारन टूट पड़ी थी सुहाने जिस्मों पर तुम जितने मूर्छित हो जाते हो उतने ही तुम्हें सपने दिखाई पड़ने लगते हैं। सपना देखना हो तो सोना जरूरी सपने की पहली शर्त है नींद और जिसे तुम संसार कहते हो यह सपना है इस संसार के सपने को देखने के लिए तुम्हें सोया होना जरूरी है बहारें टूट पड़ी थीं सुहाने जिस्मों पर नफस नफस में फुसू था श्वास श्वास में जादू छा जाता है जब कामना का ज्वर पकड़ता है जब वासना का ज्वर पकड़ता है जब आंखें अंधी हो जाती वासना से तादात्म बन जाता है नफस नफस में फूसू था नजर नजर में जुनून और एक उन्माद एक पागल पंछा जाता है तसवरे मय इसीमा से चूर चूर बदन और फिर पाप की मदिरा में शरीर बिल्कुल डूब गया नुजू में फिक्र और नजर टिमटिमा के डूब गए और वो जो पाप की मदिरा थी वो जो वासना की मदिरा थी उसमें जब डूब गए तो स्वभाव दृष्टि और चिंतन के जो टिमटिमाते तारे थे फिर दिखाई नहीं पड़ते थे तस्वरे मय इसमा से चूर चूर बदन नुजू में और नजर टिमटिमा के डूब गए फिर बोध के दिए बुझ गए खुमार जिस जेहनों पर छाया तो जिसम जाग उठे और फिर जब दिमाग मस्तिष्क बोध बेहोश हो जाए खुमार जिन्हनों पर छाया तो जिसम जाग उठे जितना ही आत्मा सो जाती है उतना ही शरीर जग जाता है उसी मात्रा में जिस मात्रा में आत्मा सो जाती है उसी मात्रा में तुम शरीर हो जाते हो जिस मात्रा में तुम परमात्मा नहीं रह जाते उसी मात्रा में तुम पृथ्वी के वासी हो जाते हो खुमार जेहनों पर छाया तो जिसम जाग उठे अंधेरा गहरा हुआ कायनात बहरी हुई और जैसे जैसे ये छायाएं घनी होती गईं और वासना की मदिरा बढ़ती गई अंधेरा गहरा हुआ कायनात बहरी हुई वैसे वैसे पूरा ब्रह्मांड जैसे बहरा हो गया फिर ना कुछ सुनाई पड़ता था ना कुछ दिखाई पड़ता था सब अंधापन हो गया सब बहरापन हो गया उभर के सायों ने एक दूसरे को पहचाना और फिर छायाएं एक दूसरे के प्रेम में पड़ी फिर छायाओं ने एक दूसरे से संबंध बनाए इन्हीं को तुम गृहस्थी कहो घर कहो परिजन कहो परिजन कहो जो भी तुम नाम देना चाहो ये छायाओं की दोस्ती है तुम अपने को नहीं जानते अपनी पत्नी को कैसे जानोगे तुम अभी भीतर बुझे हो तुम बाहर कैसे देख सकोगे निकट तमको भी नहीं देख पाए अपने को नहीं देख पाए तो किसको देख पाओगे और बेटे को कैसे देखोगे बेटी को कैसे देखोगे तुम खुद भी अभी छाया हो क्योंकि तुम खुद अभी सोए हो इस नींद में इस मदिरा में दबे दबे न तो चिंतन के कोई दिए जलते भीतर न ध्यान के कोई दिए जलते भीतर तुम छायाओं के साथ खेल में लग जाते हो इस छाया के खेल को हमने माया कहा है माया का अर्थ है जैसा है वैसा दिखाई नहीं पड़ता और जैसा नहीं है वैसा दिखाई पड़ता है माया भ्रांति बहु बैरी घट में बसे तू नहीं जीतत को निस्दिन घेरे ही रहे छुटकारा नहीं होए ये कौन हूं मैं ये तू कौन है ये प्रश्न जिस दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है उस दिन जीत की तरफ पहला कदम उठता है सबसे पहली खोज सबसे बुनियादी खोज यही है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर पा लूं कि मैं कौन हूं इस खोज के पहले तुम जो भी करोगे गलत होगा इस खोज के पहले तुम जहां भी जाओगे गलत जाओगे इस खोज के पहले कोई यात्रा हो ही नहीं सकती सिर्फ भटकाव हो सकता है अंधेरी रात हो तो सबसे पहला काम है दिए को जला लेना और रात बड़ी अंधेरी और जिंदगी एकदम अंधेरे में भटक रही कुछ सूझता नहीं दिए को जलाओ और दिया एक ही काम आएगा जिंदगी के अंधेरे में वो तुम्हारे चैतन्य का दिया है शरीर तो केवल मिट्टी है मिट्टी से उठा मिट्टी में गिर जाएगा। राख ही राख है लेकिन शरीर की इस राख में संभावना छिपी एक ज्योति जगमगा सकती मिट्टी के दिए में भी ज्योति उतर सकती ऐसे ही तुम्हारे भीतर ज्योति उतर सकती उस ज्योति को खोज लो तो मित्र को खोज लिया लेकिन वो ज्योति बड़े शत्रुओं से घिरी है निस्दिन घेरे ही रहे छुटकारा नहीं हो एक क्षण को भी मौका नहीं मिलता एक से छूटे नहीं कि दूसरा पकड़ लेता है अपने चित्त की दशा का जरा ख्याल करना कभी धन का सोचते कभी पद का सोचते कभी क्रोध से भर जाते कभी लोभ से भर जाते कभी मोह से भर जाते कभी काम से भर जाते खाली कभी होते हो कभी क्षण भर का अवकाश है कभी थोड़ा विराम देते हो ये बादल घेरे ही रहते हैं ऐसा कभी तो हो कि थोड़ी देर के लिए कोई बादल ना घेरे या थोड़ी सी संधि मिल जाए देखते हिंदू अपनी प्रार्थना को संध्या कहते हैं। संध्या का मतलब होता है संधि थोड़ा सा खिड़की खुल जाए थोड़ी सी संधि मिल जाए तो संध्या हो गई एक बादल जाए दूसरा आए उसके पहले थोड़ी सी जगह खाली छूट जाए चित्त थोड़ी देर के लिए विराम में हो ताकि अपनी पहचान हो सके बादल न हो तो सूरज अपने को जान ले बादल होते हैं तो बादलों को ही जानता रहता है दर्पण थोड़ी देर को खाली हो कोई प्रतिबिंब ना बने तो दर्पण अपने को जान ले कि मैं कौन हूं कैसा हूं लेकिन प्रतिबिंब की धारा की तरह बहाव चलता है एक गया नहीं कि दूसरा आया रेला पेल धक्कम धक्का मचा है कोई न कोई दरवाजे पर खड़ा ही है कोई न कोई छाया बनती ही रहती ध्यान का इतना ही अर्थ है कि 24 घड़ी में कभी थोड़ी देर के लिए कुछ क्षण निकाल लो जब न क्रोध पकड़े न मोह पकड़े न माया न लोभ पकड़े कुछ घड़ी निकाल लो जब तुम खाली बैठ जाओ कुछ भी ना करो बैठते बैठते किसी दिन तालमेल बैठ जाता बैठते बैठते किसी दिन वो घड़ी आ जाती है क्षण भर को ही सही संधि ही सही छोटी सी संधि जब तुम पाते हो रास्ता बंद है रास्ते पर कोई नहीं गुजर रहा एकदम सन्नाटा है उसी सन्नाटे में चेतना अपनी तरफ लौट आती उसी सन्नाटे में अपनी झलक मिल जाती जब कोई सामने नहीं होता तभी अपनी झलक मिलती जब तक कोई सामने होता आंखें उससे अटकी रहती जब कोई विषय भीतर नहीं होता तब तुम अपने को जानते हो जब तक कुछ और जानने को है तब तक तुम्हारा जानना उसी में उलझा रहता है जब कुछ भी जानने को नहीं तो जानना अपने पर लौट आता है उस जानने का अपने पर लौट आना ध्यान है इसलिए महावीर ने ध्यान को प्रतिक्रमण कहा है अपने पर लौट आना जीसस ने कन्वर्सन कहा है अपने पर लौट आना सूफी तोबा कहते हैं अपने पर लौट आना तुम हो लेकिन बदलियों से घिरे हो और एक बार तुम्हें इस बात का अनुभव होना ही चाहिए कि बदलियों के अतिरिक्त तुम क्या हो बदलियां ना हो तो तुम क्या हो वही अनुभव तुम्हारे भीतर छिपे मित्र को प्रकट कर जाएगा उस अनुभव के बाद फिर शत्रु तुम्हें धोखा ना दे सकेंगे फिर तुम्हें पहचान आ जाएगी बहुबैरी घट में बसे तू नहीं जीतत कोए निशिन घेरे ही रहे छुटकारा नहीं होए। या तो अपने को पालो तो शत्रुओं पर विजय हो गई या शत्रुओं पर विजय पालो तो मित्र से मिलना हो गया ये एक ही सिक्के के दो पहलू इन्हें अलग अलग मत सोचना ये एक ही साथ घटने वाली घटनाएं ये एक ही घटना को दो ढंग से देखना है ऐसा समझो कि दिया जलाया अंधेरा चला गया अब चाहे तुम ऐसा कहो कि अंधेरा चला गया दिया जल गया या ऐसा कहो कि दिया जल गया अंधेरा चला गया मगर दोनों एक साथ घटे ऐसा थोड़ी होता है कि दिया जला और फिर थोड़ी देर अंधेरा रुकता है विचार करता है कि जाऊं कि ना जाऊं कि थोड़ी देर और रुकूं कि मैं इतने दिन का वासी और यह दिया अभी अभी आया और कब्जा करने लगा स्थान पर कि अदालत में मुकदमा लड़ूं कि शोरगुल मचाऊं कि मेरे घर में कोई कब्जा किए ले रहा है और मैं इतना पुराना वासी नहीं अंधेरा कुछ भी नहीं कहता दिया जला अंधेरा नहीं हुआ उसी क्षण तत्क्षण क्षण एक क्षण की भी देरी नहीं होती यह एक ही घटना के दो पहलू एक ही सिक्के के दो पहलू ऐसा ही भीतर भी होता है इधर शत्रु गए इधर मित्र मिला, इधर मित्र मिला, वहां शत्रु गए दोनों एक साथ कभी नहीं होते यह तुम याद रखना काम है मोह है लोभ है क्रोध है ये है तो तुम्हें मित्र का कोई पता नहीं मित्र है तो शत्रु का कोई पता नहीं जैसे जैसे तुम जागोगे अपने भीतर के असली मित्र में वैसे वैसे तुम पाओगे शत्रु गए बुद्ध ने कहा है चोर घुसते हैं उस घर में जिसमें मालिक सोया होता है दिन में चोरी करने नहीं आते रात में आते मालिक का सोना होना जरूरी है मालिक सोया हो तो ही चोरी हो सकती है मालिक जागा हो तो फिर नहीं आते ऐसे ही तुम जब जागे होते हो तो शत्रु नहीं आते तुम्हारे जागरण में ही तुम्हारी जीत है जागरण ही जीत है इसलिए जीत शब्द से कुछ गलती मत समझ लेना जीत शब्द में खतरा है आदमियों के सभी शब्दों में खतरा है शब्द बोले कि जोखिम अब जैसे सुन लिया कि जीतना है लड़ने लगे क्रोध से भूल हो जाएगी फिर तुम समझे नहीं वो जीतने का रास्ता नहीं क्रोध से लड़े तो क्रोध से और उलझ जाओगे जिससे लड़ोगे उसी जैसे हो जाओगे शत्रु बहुत सोच विचार के चुनना जिससे लड़ते हो उसी जैसे हो जाओगे अगर क्रोध से लड़े तो क्रोधी हो जाओगे अगर काम से लड़े तो काम हो जाओगे क्योंकि जिससे लड़ोगे उसका रंग तुम्हारी देह से लग जाएगा जिससे जूझोगे सतत उससे भिन्न नहीं रह जाओगे ये बड़े मजे की घटना है तुम अक्सर पाओगे कि अगर दो दुश्मन जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते रहें तो आखिर में उनका चरित्र एक जैसा हो जाता है। ये तो राजनीति जगत में रोज घटता है एक पार्टी सत्ता में होती दूसरी पार्टी उसके खिलाफ लड़ती है वर्षों लग जाते हैं उसको सत्ता से हटाने में लेकिन जब तक हटाने का मौका आता तब तक दूसरी पार्टी उसी जैसी हो गई इंदिरा में मोरारजी में कोई फर्क देखते हो इन पांच महीनों में कुछ भी फर्क हुआ है वे के वही लोग वैसे के वैसे लोग और आश्चर्य की बात है कि जयप्रकाश नारायण इसको पूर्ण क्रांति कहते हैं। ये कैसी पूर्ण क्रांति है वही के वही लोग वैसे के वैसे धन वैसे का वैसा रंग वही व्यवस्था वही सरंजाम सब वही का वही है पूर्ण क्रांति हो गई कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिलाओ पूर्ण क्रांति हो गई तीस साल जो लोग कांग्रेस से लड़ते रहे वो कांग्रेस जैसे हो गए उनमें कुछ भेद नहीं रहा ऐसा यही हुआ ऐसा नहीं रूस में क्रांति हुई वर्षों तक संघर्ष चला और जो चमत्कार की बात ये थी कि जो लोग जार के खिलाफ लड़े लेलिन स्टेलिन टॉटस जब उनके हाथ में सत्ता आई तो वो जार जैसे ही सिद्ध हुए जरा भी फर्क नहीं जार की ही प्रतिमाएं प्रतिलिपियां शायद जार से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हुए क्योंकि जार से लड़ते लड़ते जार का ढंग सीख लिया उससे लड़ना है तो उसका ढंग सीखना ही होगा जब तुम किसी से लड़ोगे तो उसके दांव पैंच सीखने होंगे नहीं तो लड़ोगे कैसे उसकी चालें सीखने होंगे नहीं तो लड़ोगे कैसे धीरे धीरे तुम उसी जैसे हो जाओगे इसलिए दुनिया में क्रांति नहीं हो पाती कितनी क्रांतियां हुई और सब असफल गई आज तक कोई सफल क्रांति नहीं हुई और कारण कारण बड़ा मनोवैज्ञानिक है जिससे लड़ते हो उसी जैसे हो जाते इसलिए तुम अक्सर पाओगे कि जो आदमी अहंकार से लड़ेगा बड़ा अहंकारी हो जाएगा हालांकि वो कहेगा कि मैं विनम्र हूं कि मैं विनीत हूं लेकिन उसकी विनम्रता की घोषणा में भी अहंकार की ही घोषणा होगी और जो आदमी क्रोध से लड़ेगा और क्रोधी हो जाएगा जो आदमी अशांति से लड़ेगा और असंत हो जाएगा तुम जानते हो तुम चारों तरफ आंख खोल के देखो जो आदमी जिससे लड़ रहा है वैसा ही हो जाता है लड़ने में जूझना पड़ता है पास आना पड़ता है लड़ना एक तरह का गहरा संबंध है इसलिए जीत का अर्थ लड़ना मत समझना जीत का अर्थ है जागना लड़ना तो है ही नहीं लड़ने का तो मतलब यह है कि तुमने यह स्वीकार कर लिया कि दुश्मन का तुम पर बल है तो ही लड़ना होता है छाया से तो कोई लड़ता नहीं माया से तो लड़ोगे कैसे जो है ही नहीं उससे लड़ना क्या है जागने का अर्थ है जानना है लड़ना नहीं पहचानना है लड़ना नहीं प्रतिविज्ञा करनी है कि क्या क्या है यह क्रोध वस्तुता क्या है इसको जाग के देखना है उसी जागने में तुम्हारे भीतर जो शिखर उठता है हो उसका क्रोध का धुआं विसर्जित हो जाता है क्रोध के लिए बेहोश होना जरूरी है होश में तुम क्रोध कर ही ना पाओगे कोशिश करना यह असंभव है कभी अब तक कोई कर नहीं पाया अगर तुम कर लो तो तुम चमत्कार किया होश पूर्वक क्रोध होता ही नहीं जैसे होश आएगा क्रोध सरक जाएगा और जैसे क्रोध आएगा होश सरक जाएगा दोनों साथ नहीं होते जैसे दिया और अंधेरा साथ नहीं होते इसलिए लड़ना क्या है होश को जगा लेना है होशपूर्ण बनना है तो मेरे इस शब्द को खूब हृदय में संभाल के रखना जागने में जीत है लड़ने में तो हार है बहु बैरी घट में बसे तू नहीं जीतत कोय निस्दिन घेरे ही रहे छुटकारा नहीं होए, या मन के जाने बिना होए ना कभू साध जगत वासना ना छूटे लहन भेद अगाध सुनना या मन के जाने बिना तो जीतने का सूत्र है जानना या मन के जाने बिना हो न कभू साथ कोई साधु नहीं हो सकता इस मन को जाने बिना साधु यानी सरल साधु यानी सुंदर साधु यानी निर्दोष साधु यानी पवित्र कोई साधु नहीं हो सकता मन को जाने बिना मन से लड़ना नहीं जीतना जरूर है लेकिन जीतने तो तभी हो सकता है जब जानना हो जागना हो लड़ने से नहीं जक्त वासना ना छुटे लहे ना भेद अगाध और जब तक जगत की वासना न छूट जाए तब तक उस अगाध का अपरंपार का असीम का कोई भेद पता नहीं चलता जगत यानी क्षुद्र की वासना कि थोड़ा पैसे और हो जाए कि थोड़ी जमीन और बड़ी हो जाए कि थोड़ा मकान और बड़ा हो जाए क्षुद्र की वासना यानी जगत की वासना विराट की वासना यानी प्रार्थना अगाध दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं क्षुद्र के चाहने वाले जिनका प्रेम क्षुद्र से दस रुपए हैं तो ग्यारह कैसे हो जाएं जो निन्यानवे के चक्कर में और ये निन्यानवे का चक्कर कितना ही चलाते रहो ये कभी पूरा नहीं होता ये हो ही नहीं सकता इसलिए इसको चक्कर कहते ये चाक है जो घूमते ही चला जाता है इसका कोई अंत नहीं है आज दस रुपए हैं तो ग्यारह चाहिए कल दस होंगे तो ग्यारह चाहिए और कल दस लाख हो जाएंगे तो ग्यारह लाख चाहिए बात वैसी की वैसी बनी रहेगी तुम्हारी बेचैनी वही की वही बनी रहेगी तुम्हारा तनाव वैसा का वैसा तुम्हारी दौड़ वैसी की वैसी तुम्हारा पागलपन वैसा का वैसा यह मत सोचना कि ग्यारह होने से हल हो जाएगा ग्यारह होने के पहले ही बारह की आकांक्षा आ जाएगी इसलिए उसको निन्यानबे का चक्कर कहता ये कहानी तुम्हें पता है एक सम्राट बड़ा सोच विचार में था कि उसके पास इतना सब कुछ है लेकिन चैन नहीं और उसकी मसाज करने मालिश करने रोज जो नाई आता था वो बड़ा मस्त आदमी था उसे एक रुपया मिलता था रोज उन जमानों में एक रुपया बहुत बड़ी बात थी खुद खाता था पड़ोसियों को खिलाता था मित्रों को निमंत्रण देता था एक रुपया बहुत था रोज एक रुपया मिल जाता था सुबह घंटे भर आके सम्राट की मालिश कर जाता था एक रुपया लेके घर चला जाता था कोई चिंता फिक्र ना थी मस्त रहता था दूसरे दिन फिर आ जाएगा सुबह फिर मेहनत कर लेगा घंटे भर फिर एक रुपया मिल जाएगा शतरंज जमी रहती उसके घर में कह कहा लगता रहता सामने रहता था सम्राट के सम्राट को बड़ी बेचैनी होती थी कि ऐसा कह कहा मैं भी नहीं लगा पाता ऐसे मित्रों को मैं भी नहीं बुला पाता चिंता है फिक्र और इस गरीब के पास कुछ भी नहीं बस एक रुपया इसको मिलता वही है दूसरे दिन के लिए भी कुछ इंजाम नहीं उसने अपने वजीर से कहा कि इसका राज क्या है खुशी का वजीर ने कहा जल्दी जाहिर हो जाएगा वजीर गया और निन्यानवे रुपए एक थैली में रखकर उस गरीब के घर में फेंक आया दूसरे दिन सुबह जब वो आया तो वो मस्ती ना थी हाथ पर तो दाबे लेकिन वो ताकत ना थी सम्राट ने पूछा आज उदास हो ऐसी उदासी कभी देखी नहीं कुछ चिंतित मालूम पड़ते हो रात सोई नहीं आंखें कुछ लाल लाल थकी थकी उसने कहा, आप पूछते हैं तो बता दूं। बड़ी झंझट में पड़ गया मालूम कौन मेरे आंगन में निन्यानबे रुपए रख के एक थैली में फेंक गया तो रात भर में सो न पाया बार बार सोचता निन्यानबे रुपये आह मचा आ गया और विचार मन में उठता कि अब निन्यानवे को सौ कैसे कर ले तो मैंने यही तय किया कि कल सुबह जो एक रुपया मिलेगा अब कल दावत इत्यादि नहीं देनी बचा लेंगे एक रुपया एक दिन उपवास कर लेंगे पूरे सौ तो हो जाए मन की ऐसी आदत है कि निन्यानबे हो तो सौ करना चाहता है जैसे कि सो होने से कुछ हो जाएगा इसलिए रात भर सो नहीं पाया और आज थका थका हूं सम्राट ने कहा ठीक दो चार दिन में ही वो आदमी तो सूखने लगा सम्राट ने कहा बात क्या तुम्हारा सब मौज तुम्हारा सब रस सूखा जाता है उसने कहा वो थैली मेरी जान ले रही एक रुपया बचा लिया तो मन में ख्याल उठा कब सौ तो हो ही गए अब मैं भी कोई छोटा मोटा धनी तो हो ही गया अब धीरे से एक सौ एक कर लू फिर एक सौ दो कर लू और ऐसे मेरा मन बढ़ता जा रहा है कि कब दो सौ हो जाए महीना पूरा होते होते तो वह आदमी अधमरा हो गया सम्राट नौसे का पागल अब तो तेरी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब हो गई अब तो तू मालिश करता है तो तेरी ताकत का पता ही नहीं चलता अब तेरे घर से कह कहे नहीं उठते अब तेरे घर में बांसुरी नहीं बसती अब रात तेरे घर में दिया भी नहीं जलता उसने कहा कैसे जलाऊं मालिक तेल खर्चा हो जाता है फिजूल का मित्र भी नहीं आते क्योंकि उनको खिलाओ पिलाओ बांसुरी भी रख दी है अब तो फिक्र एक ही लगी है कि कैसे हजार रुपए हो जाए इस कहानी से यह शब्द प्रसिद्ध हो गया निन्यानबे का चक्कर और सभी निन्यानबे के चक्कर में या मन के जाने बिना हो न कभू साथ जगत वासना ना छुटे लहन भेद अगाध जो छुद्र की वासना में पड़ गया वो फिर अगाध के भेद को नहीं जान पाता वो फिर परमात्मा से अपरिचित रह जाता है और अभागा है वह जो परमात्मा से अपरिचित रह जाए क्योंकि वही है महोत्सव वही है आनंद वही है सत्य वही है सुंदर वही है अमृत चांदी के ठीकरों में कि कागज के नोटों में कि जमीन जायाद के झगड़ों में उसे गंवा दोगे मगर जब तक तुम मन को न समझ लो मन की चालें ना समझो तब तक गवाही दोगे तो पहला सूत्र हुआ मन को जानना है मुल्ला सुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी की बेटी की शादी पूरी हो गई तो शादी के बाद उसने अपने दामाद को गले से लगा लिया और बड़े प्रेम से कहा आह बेटे आज तुम संसार के दूसरे नंबर के सुखी आदमी हो क्योंकि तुमने मेरी बेटी से शादी करनी चाहिए और हो गई दामान थोड़ा चौंका आश्चर्य से उसने पूछा जी मैं पहले नंबर का सुखी क्यों नहीं मुल्ला ने कहा वह तो न पूछो तो अच्छा क्योंकि पहले नंबर का सुखी तो मैं हूं जो यह बला टाल सका इस दुनिया में पहले नंबर के सुखी हो तो ही सुखी हो यह संसार की बला टल सके तो नंबर दो का सुखी तो दुखी ही है नंबर दो में कुछ मजा नहीं यह संसार की वासना जगत वासना मेरे पास ज्यादा हो ये जगत वासना है मैं हूं यह जगत वासना से मुक्ति ज्यादा की दौड़ जगत और ज्यादा और ज्यादा और और की दौड़ जगत इसका कोई अंत नहीं यह बढ़ती ही जाती तुम कितना ही इकट्ठा कर लो ये कम नहीं होती इस दौड़ से जो जाग गया जिसने यह देख लिया कि यह तो मन का ढंग ही है यह तो मन की चाल ही है कि वो मांगता है और जिसे यह समझ में आ गया कि मन तो और मांगता ही जाएगा और, और के कारण मैं दुखी ही होता रहूंगा उसके जीवन में एक नई क्रांति का सूत्रपात होता है चांदी का यह देश यहां के छलिया राजकुमार सोच समझकर करना पंथी यहां किसी से प्यार हृदय व्यापार यहां किसे अवकाश सुने जो तेरी करुण करा है तुझ पर करें बयार यहां खाली हैं किसकी बाहें बादल बनकर खोज रहा तू किसको इस मरुथल में कौन यहां व्याकुल हो जिसकी तेरे लिए निगाहें फूलों की यह हाट लगा है मुस्कानों का मेला कौन खरीदेगा तेरे घायल आंसू दो चार सोच समझकर कर करना पंथी यहां किसी से प्यार यहां प्रीत की मांग घृणा से ही पूरी हो जाती है हाय हृदय देकर भी दुनिया अंगारे पाती सर्वस लेकर भी न सलब को समा कफन तक देती रोज कली के लिए भ्रमर की अर्थी अकुलाती यहां सूरी के सव पर दीपावली मनाती संध्या और सांझ की बुझी चिता पर करता चांद बिहार सोच समझकर कर करना यहां किसी से प्यार हृदय व्यापार देख हलाहल बांट रही है मधु कहकर मधुबाला और आग के फूल छिपाए लहरों की हरमाला बुलबुल बुल का दिल चीर देख वह छली गुलाब खड़ा है लिए निशा की लाश आ रहा है हंसता उजियाला पीने को प्यास धरा की गिरती यहां घटाएं लाने को पतझार चमन में करती नित्य बहार सो समझकर कर करना पंथी यहाँ किसी से प्यार डाले हुए रूप का घूंगट कड़ी खड़ी यहाँ निष्ठुरता पिए प्रणय का रक्त रखती इठलाती सुंदरता अरे कली की भोली चोली में बिस्धर बैठा है और प्यार की सरल गोद में छिप छल अभिनय करता एक किरण दे यहाँ हजारों दीप बुझाती ऊसा एक बूंद बरसा करता घन सौसो बज्र प्रहार सोच समझ करना पंथी यहाँ किसी से प्यार चांदी का यह देश यहां के छलिया राजकुमार सोच समझकर कर करनापंथी यहां किसी से प्यार हृदय व्यापार मन को समझो मन की समझ से ही तुम्हें संसार के बाबत समझ पैदा होगी क्योंकि वस्तुतः तुम्हारे मन का फैलाव ही संसार संसार की जड़ें तुम्हारे मन में इसलिए संसार से मत लड़ने लगना उस भूल में मत पड़ना संसार की जड़ें तुम्हारे मन में है संसार से लड़ना ऐसे होगा जैसे वृक्ष को कोई ऊपर से काट दे और जमीन में उसकी जड़ें तो छुपी पड़ी फिर नए अंकुर निकलेंगे फिर वृक्ष पैदा होगा इसलिए जो लोग संसार से लड़ते हैं वो मूल से नहीं लड़ते वो पत्तों से उलसते रहते इसलिए मैं अपने सन्यासी को नहीं कहता संसार से छोड़ के भागो न चरणदास कहते मैं कहता हूं छोड़ के कहीं जाना नहीं अपने मन को समझ लेना है और संसार में मन को समझने की जितनी सुविधा है उतनी हिमालय की गुफाओं में नहीं क्योंकि हिमालय की गुफाओं में मन को प्रगट होने का मौका न रह जाएगा समझोगे कैसे समझने के लिए मन की अभिव्यक्ति चाहिए यहां रोज रोज मौका है यहां प्रतिपल मौका है यहां कदम कदम मौका है कोई गाली दे गया और मन क्रोध से भर जाता एक मौका मिला ध्यान का अगर तुम में जरा भी समझ हो तो तुम उस आदमी पर नाराज ना होगे उसे धन्यवाद देने जाओगे कि तूने मुझे ध्यान का एक मौका दिया क्रोध भीतर पड़ा था तू गाली ना देता तो मुझे पता ही नहीं चलता वो भीतर ही पड़ा रहता और सदा सदा उस जहर का मेरे भीतर फैलावा होता रहता तूने गाली दे दी जो भीतर दबा था बाहर आ गया मुझे उसका होश आया मुझे मौका मिला मैं जाग के देख सका और छुटकारे की संभावना बनी किसी सुंदर स्त्री को देख के मन में वासना उठ गई किसी का बड़ा भवन देखकर मन में कामना उठ गई यह अवसर है इन अवसरों को ध्यान में बदलने की कला ही सन्यास है या मन के जाने बिना होए न कभ साथ जगत वासना ना छुटे लहे न भेद अगाध और मन समझाएगा कि मुझे समझो मत समझने में क्या सार है मुझे जियो मन कहेगा मैं जो कहूं मानो मैं जो कहूं मेरी सुनो मुझे समझने इत्यादि की झंझट में ना पढ़ो आज वसंत की रात गमन की बात न करना धूल बिछाए फूल बिछोना बगिया पहने चांदी सोना कलियां फेंके जादू टोना महक उठे सपात हवन की बात न करना आज वसंत की रात गमन की बात न करना मन ऐसे ही समझाएगा आज वसंत की रात अभी कहां मृत्यु की बात उठा थी अभी तो जवान हुआ अभी कहां सन्यास की बात उठा दी? अभी तो जिंदगी में बहुत करना है अभी कहां ध्यान की बात उठा दी मन हजार हजार तरह समझाएगा कि अभी तो भोग लो थोड़ा तो भोग लो जाग नहीं हो तो बाद में जाग जाना इतनी जल्दी भी क्या है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं सन्यास तो लेना है लेकिन अभी नहीं अभी तो मेरी उम्र केवल पचास वर्ष है लोग मुझसे आके कहते हैं कि शास्त्रों में तो लिखा है सन्यास लेना चाहिए अंतिम समय में आप क्यों युवा लोगों को भी सन्यास दे देते सन्यास तो लेना चाहिए वृद्धावस्था में वो तो अंतिम आश्रम है आदमी हजार बहाने खोजता है सत्य को झुठलाने के कल का भरोसा नहीं है संन्यास लेंगे जब वो पचहत्तर साल के हो जाएंगे कल का भरोसा नहीं एक क्षण के बाद का भरोसा नहीं इस असुरक्षित जीवन में मन की बातों को मत मानकर रुक जाना मन तुम्हारा शत्रु है मन तुम्हारा मित्र नहीं और अब तक तुम भटके हो क्योंकि शत्रु की मान के चले हो मन रोशनी नहीं चाहता मन अंधेरा है मन रोशनी से डरता है मन रोशनी के पास नहीं जाना चाहता मन रोशनी से भागता है स्वाभाविक अगर मन अंधेरा है तो रोशनी से डरेगा इसलिए मन सब तरह के उपाय करेगा तर्क देगा योजनाएं बनाएगा कहेगा कि ठीक है सन्यास भी लेना है तो ले लेना अभी क्या जल्दी आज वसंत की रात गमन की बात न करना धूल बिछाए फूल बिछोना बगिया पहने चांदी सोना कलियां फेंके जादू टोना महक उठे सब पात हवन की बात न करना आज वसंत की रात गमन की बात न करना लेकिन यह वसंत आ भी नहीं पाएगा और चला जाएगा और यह वसंत पतझड़ अपने में छिपा है और ये जवानी बुढ़ापे को अपने में लिए बैठी और ये जिंदगी मौत का आवरण है पत्थर पर बिछी हुई सूरज की किरण फूल में जाने कहां से आकर फूटा हुआ रंग शिवालय के स्वर्ण कलश पर काफी अरसे से बैठी निश्चल झील और इन सब के साथ मन में लहराती हुई सी एक झील जी होता है इन सबको अपना कहूं या समय के डर के मारे इन सब को सपना कहूं दोनों ही बातें प्रतिपल सामने खड़ी हैं। या तो इस संसार को अपना कहो मन कहता है अपना कहो या मौत आती है समय हाथ से छूटा जा रहा है इन सब को सपना कहो अगर अपना कहा संसारिक रह जाओगे अगर सपना कहा सन्यासी हो जाओगे सपना ही है टूट ही जाएगा पूरी जिंदगी भी देखोगे तो भी सत्य ना होगा सत्य को सपना नहीं बनाया जा सकता सपने को सत्य नहीं बनाया जा सकता तुम कितनी देर तक देखते हो सपना इससे कुछ भेदना पड़ेगा सबका सपना टूटता है धन्यभागी वे हैं जिनका मौत के पहले टूट जाता है अभागे वे हैं जिनका मौत के क्षण में टूटता है तब कुछ किया नहीं जा सकता तब अवसर खो गया तब चूक हो गई फिर आना पड़ेगा और जितनी बार चूक करोगे उतनी ही चूक की आदत बनती जाती इसीलिए तो इतनी बार आए और इतनी बार गए और फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा कुछ संपदा हाथ नहीं आई या मन के जाने बिना हो न कभू साध जगत वासना ना छुटे लह न भेद अगाध सरक ही जाए बिश और ही बहुर ना आवे हाथ सरक सरक जाता है ये मन हाथ में आता नहीं ये मन लाख समझाओ फिर मौका मिला फिर सरक जाता है कितनी बार तुमने तय नहीं किया आप क्रोध ना करेंगे और फिर किसी ने गाली दे दी और फिर कोई अपमान कर गया फिर याद ही नहीं आती कि कितनी बार तय किया था कि नहीं करेंगे क्रोध सरक गए फिर हो जाता है फिर फिर हो जाता है फिर पछताते हो लेकिन पछताने से क्या होगा यह सरकने की व्यवस्था तोड़नी होगी ये सरकने की व्यवस्था ही मिटानी होगी अन्यथा तुम पछताते रहोगे और मन बार बार सरक जाता रहेगा सरक जाए बिस् और ही बहुरी नवे हाथ भजन मई ठहरे नहीं जो गही राखू नाथ अगर ठहर जाए तो पकड़ में भी आ जाए ठहरते नहीं तो पकड़ में नहीं आता पकड़ना हो किसी को तो ठहराना जरूरी है इसलिए ध्यान की प्रक्रियाओं में मन को ठहराने की व्यवस्था चौबीस घड़ी में एक घड़ी तो निकाल ही लेना इतना गरीब कोई भी नहीं है कि एक घंटा ध्यान ना कर सके और इतना अमीर भी कोई नहीं है कि जिससे एक घंटा ध्यान की जरूरत ना हो एक घंटा तो निकाल ही लेना एक घंटा तो बैठ ही जाना मन को देखने मन को समझने मन का खेल मन का प्रपंच ये जो मन का नाटक चलता है इसको दर्शक की भांति दृष्टा की भांति देखने बैठ जाना और ऐसा नहीं कि एक दिन देखने से बंद हो जाएगा खेल सच तो यह है जब तुम बैठोगे देखने तो मन पूरी ताकत से हमला करेगा मन यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम और यह मन से छूटने का उपाय कर रहे हो कौन बर्दाश्त करता है जब तुम जंजीरें तोड़ते हो तो जंजीरें भी नाराज होंगी और जब तुम कारागृह से बाहर निकलना चाहते हो तो कारागृह भी खुश नहीं होता तुम जब किसी की गुलामी से छूटना चाहते हो तो वो क्यों खुश होगा उसकी ताकत कम हो ही जा रही उसका अधिकार टूटा जा रहा उसका साम्राज्य बिखरा जा रहा एक गुलाम और छूटा तो मन पूरी कोशिश करेगा तो जब तुम ध्यान करने बैठोगे तब तुम चकित हो कि मन इतना कभी नहीं सताता जितना ध्यान करने बैठो तब सता एकदम हमला बोल देता है चारों दिशाओं से हमला बोल देता है सब तरह की उधेड़ खड़ी कर देता है इतना तूफान मचाता है, इतना अंधड़ उठाता है कि तुम्हें सावधान कर देता है कि इस झंझट में पड़ने में कोई सार नहीं दोबारा बैठने की कोई जरूरत नहीं ये तो और बुरी हालत हो गई मुझसे लोग आके कहते कि ऐसे मन शांत रहता है ज्यादा कुछ अशांत होता लेकिन जब भी ध्यान करने बैठो तब एकदम अशांत हो जाता ऐसे भी अशांत होता है लेकिन तुम उलछे हो पता नहीं चलता जब ध्यान करने बैठते हो तो पता चलता है और जब पता चलता है और मन को ख्याल में आता है कि तुम छूटने की कोशिश कर रहे हो तो वो सब तरह के जाल फेंकता है बिल्कुल स्वाभाविक है तुम इन जालों को भी देखते रहना मन के इस प्रपंच को भी देखते रहना मन में ये जो इतना अंधड़ उठे इसको भी देखते रहना तुम देखते ही रहना तुम निष्पक्ष देखते रहना ये भी मत कहना कि बुरा है बुरा कहा कि चूक गए ये भी मत कहना कि बंद हो जा क्योंकि तुम्हारे बंद हो जाने से या तुम्हारे कहने से मन सुन नहीं लेगा अब तक तो मन ने तुम्हें आज्ञा दी है तुमने कभी आज्ञा नहीं दी तो आज तुम अचानक आज्ञा दोगे तो मन सुनेगा नहीं उसका अभ्यास ही नहीं है उसे मन यद्यपि तुम्हारा गुलाम है लेकिन मालिक हो गया लंबे अभ्यास से मालिक हो गया है मन बहुत मुंह लगा हो गया एक दिन में यह ना हो जाएगा लेकिन अगर तुम बैठते ही रहे इसकी फिक्र मत करना कि कुछ परिणाम हो रहा है कि नहीं चलो एक घंटा मन की उधेड़बुन ही देखेंगे एक घंटा मन का उपद्रव ही देखेंगे देखते ही रहना तुम धीरे धीरे पाओगे संधियां आने लगी कभी कभार ऐसा अपूर्व क्षण आ जाता है कि एक क्षण को कोई विचार नहीं उसी सन्नाटे में पहली दफा तुम्हें पता चलेगा धर्म क्या है उसी सन्नाटे में तुम्हें पता चलेगा ईश्वर है उसी सन्नाटे में प्रमाण मिलेगा वेद का कुरान का बाइबल का उसी क्षण में सारे धर्म सत्य हो जाएंगे क्योंकि धर्म सत्य हो जाएगा जाए विश और ही बहुर न हाथ भजन माए ठहरे नहीं जो गही राखू नाथ इंद्री पलटे मन विषय मन पलटे बुद्धिमाए बुद्धि पलटे हरिध्यान में फेरी होए लह जाए यह सूत्र अपूर्व है हीरो में तोला जाए ऐसा है इंद्री पलटे मन विषय ये अंतर यात्रा का पूरा शास्त्र इस सूत्र में छपा हुआ है आंख से तुमने अब तक बाहर देखा है अब आंख से भीतर देखना शुरू करो इंद्री पलटे मन विषय अभी तक आंख से संसार देखा है अब आंख से मन को देखना शुरू करो अब तक कान से बाहर की दुनिया सुनी है अब बाहर की ध्वनियों को छोड़ो भीतर की धुन सुनो इंद्री पलटे मन विषय अब मन को विषय बनाओ अपने बोध का मन पलटे बुद्धिमाए जब यह घट जाए कि तुम मन को देखने में समर्थ हो जाओ मन को सुनने में समर्थ हो जाओ तब दूसरा कदम मन पलटे बुद्धिमाए फिर मन के भी भीतर छिपा हुआ एक तत्व है बोध उसके प्रति जागना पहले मन के प्रति जागो फिर जागा है जो उसके प्रति जागना ये तीन बातें हुई संसार है तुम्हारे बाहर फैला हुआ और मन है तुम्हारे भीतर फैला हुआ संसार तो बाहर है ही तुमसे मन भी तुमसे बाहर है तुम तो इसके केंद्र पर बैठे हो तुम तो मन के दृष्टा हो तो एक एक कदम उठाओ पहले इंद्रियां जो बाहर मुड़ी हैं उन्हें भीतर मोड़ लो आंख बंद कर लो और भीतर देखो कान बंद कर लो और भीतर सुनो यह पहला कदम ध्यान का धीरे धीरे धीरे धीरे तुम पाओगे बाहर तो बिल्कुल भूल गया बाहर तो मिठी गया बस मन की ही तरंगा रह गई चारों तरफ इन्हीं को देखते देखते देखते मन शांत हो जाएगा कुछ करना नहीं पड़ता है किया तो भूल हो जाएगी कृत्य का काम ही नहीं है सिर्फ साक्षी का काम है कर्ता की जरूरत ही नहीं सिर्फ दृष्टा का काम है सिर्फ देखते देखते ये तुम्हें कठिन लगेगा क्योंकि संसार में तो बिना कुछ किए कभी कुछ होता नहीं संसार में तो कुछ करो तो कुछ होता है संसार का नियम है यहां करने वाला जीतता है यहां आलसी हार जाता है जो नहीं करता वो कैसे जीतेगा मन का नियम बिल्कुल उल्टा है वहां कर्मठ हार जाता है वहां अकर्म जीतता है वहां करने की कोई जरूरत ही नहीं वहां देखना काफी वहां देखने से ही क्रांति होती वहां करता नहीं दृष्टा जीतता है सिर्फ देखो इंद्री पलटे मन विषय तो पहले देखने की क्षमता को मन पर लगा दो मन पलटे बुद्धिमा फिर दूसरा कदम आएगा जब मन शांत होने लगेगा विचार की तरंगें लीन होने लगेंगी पहले संसार भूल जाएगा फिर मन भूल जाएगा जब मन भूल जाए तो मन पलटे बुद्धिमा तब बोध की जो क्षमता है दृष्टा की जो क्षमता है साक्षी भाव है उसको जागो उसके प्रति जागो अब साक्षी को अपना ही साक्षी बनने दो ज्ञानी यहीं रुक जाते भक्त एक कदम और उठाते बुद्धि पलटे हरिध्यान में क्योंकि भक्त कहते हैं कि साक्षी के भी भीतर छिपी हुई एक चीज है दृष्टा के भीतर भी छिपी भी हुई एक चीज है वही हरि, वही परमात्मा है आत्मा का भी एक केंद्र है वही परमात्मा शरीर का केंद्र है मन मन का केंद्र है आत्मा आत्मा का केंद्र है परमात्मा तो साधारणता ज्ञानी जहां रुक जाता है भक्त एक कदम और लेता है ये चरणदास ने बड़ी अपूर्व बात कही इंद्री पलटे मन विषय मन पलटे बुद्धिमानी बुद्धि पलटे हरिध्यान में फेरी हो ले जाए और फिर उसी घड़ी लय हो जाता है फिर विसर्जन हो गया घर आ गया विश्राम आ गया इसे मोक्ष कहो निर्वाण कहो जो नाम देना चाहो दो मगर यही है खोज सबकी यही है तुम्हारे भीतर छिपी हुई बीच की क्षमता यही है स्वर छिपा तुम्हारी वीणा में इसे जगाए बिना तुम कृतार्थ न हो सकोगे ये जगे तो ही जीवन धन्य ये न जगे तो व्यर्थ गया असार गया तनमन जा रहे काम ही चितकर डामा डोल देखते हो सागर में लहरें उठती ये लहरें कहां से उठती ये लहरें हवा के झोंकों से उठती हवा दिखाई नहीं पड़ती लेकिन दिखाई पड़ने वाले जल को डमाडोल कर जाती ऐसी ही तुम्हारे भीतर जो लहरें उठती हैं वो काम से उठती हैं तनमन जा रहे काम ही काम का अर्थ है कामना कुछ पाने की आकांक्षा कुछ होने की आकांक्षा वही काम है जैसा हूं वैसे मैं तृप्ति नहीं कुछ और हो जाऊं जो है उसमें तृप्ति नहीं कुछ और मिल जाए ये जो काम का ज्वर है तन मन जा रहे काम ही वो तन को भी जलाता है मन को भी जलाता है चित्त कर डोल और उसके कारण ही सारी तरंगें उठती धर्म शर्म सब खोए के रहे आप ही खोल और सब धर्म और सब शर्म उसी काम वासना के कारण खो जाती खामी आदमी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता न उसे यह दिखाई पड़ता है कि क्या ठीक है न उसे यह दिखाई पड़ता है कि क्या शिष्ट है एक आदमी पकड़ा गया अदालत क्योंकि वो एक सराफ की दुकान से एक सोने की ईंट लेकर भागा भरे बाजार में भरी दोपहरी में ग्राहक दुकान पर थे फौरन पकड़ा गया पुलिस वाला चौरस्ते पर खड़ा था मजिस्ट्रेट ने पूछा यह भी हद हो गई चोरी तो हमने बहुत सुनी चोर रोज यहां आते मगर लोग रात के आधे रात में जब सब सोया हो संसार तब चोरी करते भरी दोपहरी भरे बाजार में दुकान पर गाहक दुकानदार जागा हुआ नौकर चाकर सब चल रहे फिर रहे सड़क पर पुलिस वाला खड़ा तूने चोरी करने की हिम्मत की तुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता तू बिल्कुल अंधा है वो चोर हंसने लगा उसने कहा कि हालत यही सोने की मेरे मन में ऐसी वासना है कि जब मुझे सोना दिखाई पड़ता तो फिर मुझे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता जब मैंने ये ईंट देखी सोने की इसकी दुकान पे रखी तो फिर मुझे ना ये दुकानदार दिखाई पड़ा ना ग्राहक दिखाई पड़े ना पुलिस वाला दिखाई पड़ा कुछ नहीं दिखाई पड़ा बस सोने की ईट दिखाई पड़ी कामी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता कामी को वही दिखाई पड़ता है जो उसकी नजर में जो उसकी वासना में धर्म सरम सब खोए के रह ही खोल और जहां परमात्मा को बसना चाहिए वहां काम को बसा लेते हैं अपने हृदय में जहां राम को बसाना चाहिए वहां काम को बसा लेते हैं। यही हमारी दुर्गति है मोह बड़ा दुखरूप है यही हमारा दुख है मोह बड़ा दुखरूप है ताकू मारी निकास प्रीति जगत की छोड़ दे जब हो बे निर्वास अगर वासना रहित होना हो तो बाहर की वस्तुओं के साथ लगाव लगाना छोड़ दो और ध्यान रखना फिर याद दिला तू कि चरणदास ये नहीं कह रहे हैं कि भाग जाओ चरणदास इतने ही कह रहे हैं कि यह क्रांति तुम्हारे अंतर जगत में होनी तुम जाग जाओ जग माही ऐसे रहो ज्यों अंबुज सरमाही जैसे कमल रहता है सरोवर में ऐसे जगत में रहो जग मही ऐसे रहो ज्यों अंबुज सरमाही रहे नीर के आसरे जल छूबत नाहीं रहता जल में और जल छूता नहीं ऐसे संसार में रहो और संसार ना छूए जल में कमलवत यही सन्यास की परिभाषा है जल छोड़ के भाग गए फिर जल न छुए इसमें क्या गुणवत्ता जल में रहे और जल न छुए तो गुणवत्ता रहो जगत में और राम तुम्हारे भीतर रहे तो गुणवत्ता जैसे हो वैसे ही जहां हो वैसे ही कुछ और करना नहीं बाहर तो एक चीज भी उठा के यहां वहां नहीं रखनी पत्नी अपनी जगह है बच्चे अपनी जगह है काम अपनी जगह है वो सब होता रहे जैसा हो रहा है नाटक समझो जैसे अभिनेता काम कर आता है अभिनेता राम बन जाता है सीता चोरी चली जाती तो रोता है मंच पर झाड़ों से पूछता है कि मेरी सीता कहां आंसू बहाता है लेकिन ये कुछ भी छूता नहीं क्योंकि सीता से क्या लेना देना उसको ये तो नाटक है पर्दा गिरेगा अपने घर चला जाएगा मजे से सोएगा एक बार भी ख्याल ना आएगा रात सपना भी नहीं देखेगा कि मेरी सीता खो गई रात उधेड़ में भी नहीं रहेगा कि क्या करूं क्या ना करूं कहां से पाऊं सीता से कुछ लेना देना नहीं यद्यपि नाटक में पूरा पूरा काम कर काम पूरी कुशलता से कर दिया है। मैं उसी को सं्यस्त कहता हूं जो जगत में अभिनय पूर्वक रहे काम पूरा करते। पति हो तो पति का अभिनय पूरा कर दो पत्नी हो तो पत्नी का अभिनय पूरा कर दो और मजा यह है कि अगर अभिनय समझ के करो तो ज्यादा कुशलता से पूरा कर सकोगे क्योंकि कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं करता बने की चिंता फिक्र आती असली राम को भी चिंता फिक्र आई होगी सीता खो गई होगी तो चिंतित हुए होंगे परेशान हुए होंगे मगर ये जो रामलीला का राम है इसको कोई चिंता नहीं आती इसे कोई फिक्र ही नहीं ये तो नाटक ही है अभिनय सीखो अभिनय में निष्णात बनो और तुम जल में कमलवत रह सकोगे रहे नीर के आश्रय जल छुबत नाहीं जग मही ऐसे रहो जो जीवा मुखमाई जैसे जीभ रहती मुंह में घीव घना भच्छन करे तो भी चिकनी नाहीं कितना घी पीते रहते हो लेकिन फिर भी जीव चिकनी नहीं होती जल में कमलवत रहती जाघट चिंता नागनी, नाग्नितामुख जप नहीं होए, और चिंता पकड़ती ही इसलिए है कि तुमने अपने को कर्ता मान लिया नहीं तो चिंता क्या है रामलीला के राम को चिंता नहीं पकड़ती तुम्हें चिंता पकड़ती चिंता पकड़ती क्योंकि कर्ता हो गए करता हुए कि चिंता पकड़ी ता मत बनो करता तो एक राम है करता तो एक भगवान है कर्ता का काम उसी पर छोड़ दो तुम तो अपने को इतना ही जानो कि एक अभिनय मिला है इसे पूरा कर देना जो उसने दे दिया है अभिने वही पूरा कर देना पूरी कुशलता से पूरा कर देना अपना पूरा कौशल्य अपनी पूरी प्रवीणता अपनी पूरी बुद्धि सबसे पूरा कर देना मगर ध्यान रखना है कि मैं करता नहीं तब तुम चकित हो जाओ। ये जगत फिर पकड़ेगा नहीं ये जगत पास पास रह के भी दूर दूर रहेगा यह जगत सब तरफ से तुम्हें घेरे हुए भी तुम्हें छुएगा नहीं तुम अस्पर्शित रह जाओगे तुम इस पे कमलवत्त तैरने लगोगे इस देश ने इससे बड़ी कोई महिमा नहीं मानी कि मनुष्य जगत में रह के कमलवत्त तैर जाए इसलिए हमने कृष्ण को पूर्णावतार कहा बुद्ध को भी पूर्णावतार नहीं कहा क्योंकि बुद्ध तो छोड़कर चले गए कृष्ण जगत में ही रहे सारे खेल में खड़े रहे भागे नहीं और जगत में रहकर भी अछूते रहे इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा बुद्ध तो छोड़ के चले गए अवतार तो हैं, लेकिन छोड़ के चले गए यह बात थोड़ी सी खटकती इसका मतलब यह हुआ कि थोड़े डरे रविन्द्रनाथ ने एक कविता लिखी है रविन्द्रनाथ बुद्ध से राजी नहीं थे रविन्द्रनाथ का मन तो कृष्ण के साथ रंगा था रविन्द्रनाथ को बुद्ध का छोड़ के जाना खटकता था तो रविन्द्रनाथ ने कविता लिखी है कि बुद्ध जब बुद्धत्व के घर वापस लौटे तो उनकी पत्नी यशोधरा ने उनसे पूछा है कि मैं एक ही सवाल पूछना चाहती वो सवाल सुधारा ने पूछा या नहीं ये सवाल नहीं रविन्द्रनाथ ने पूछवाया कि मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूं कि जो तुम्हें जंगल में जाके मिला वो क्या यही इसी राजमहल में नहीं मिल सकता था और बुद्ध चुप खड़े रह गए रविंद्रनाथ ने उनसे जवाब नहीं दिलवाया उनको चुप रखा है बुद्ध जवाब भी क्या दें इसलिए चुप रखा है बात तो सच है जो वहां मिला यहां भी मिल सकता था सत्य का स्थान से क्या संबंध है सत्य की कोई शर्त थोड़ी है कि झोपड़ी में मिलेगा महल में नहीं मिलेगा सत्य की कोई शर्त थोड़ी है कि जंगल में मिलेगा बस्ती में नहीं मिलेगा यह भी क्या बात है तो बुद्ध चुप रह गए बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया है रविंद्रनाथ ने जान के उत्तर नहीं दिलवाया कि बुद्ध के पास उत्तर नहीं यशोधरा ने प्रश्न ऐसा पूछा है कि बुद्ध मौन रह गए उत्तर नहीं बात तो यशोधरा ठीक ही पूछती कि जो वहां मिला यहां नहीं मिल सकता था अब आज बुद्ध यह भी नहीं कह सकते कि यहां नहीं मिल सकता था क्योंकि मिलने के बाद तो ये बात समझ में आ गई कि यहां भी मिल सकता था कहीं भी मिल सकता था जहां हो उसे ही प्रभु का प्रसाद समझ के वहीं रहो और वहीं अपने को अलिप्त करने लगो तो संसार एक पाठशाला हो जाती संसार पाठशाला है और इसमें जो संन्यास्त होकर जी लेता है वो उत्तीर्ण हो गए उसने पाठ सीख लिया इसलिए जो इस जगत में संन्यास्त होकर जी लेता है दोबारा संसार में नहीं आता जब पाठ ही सीख लिया तो उसी स्कूल में जाने की दोबारा जरूरत ना रही असफल होते तो फिर भेजे जाते असफल होता है आदमी तो बार बार भेजा जाता है जैसे ही कोई जगत में ठीक ठीक जी लिया पूरा पूरा जी लिया जानकर जी लिया और अपने को अलिप्त रख के जी लिया पूर्ण हो गया उसका काम पूरा हो गया उसने अपनी नियति पूरी कर ली अब उसका दोबारा आना नहीं जाघट चिंता नागनी नाग्नितामुख जप नहीं होए, लेकिन कर्ता के भाव से चिंता पैदा होती कि कल सुबह क्या करूं कैसे दुकान चलाऊं कैसे पैसा कमाऊं मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा करना है वैसा करना है लेकिन जिसने कर्ता परमात्मा को मान लिया और ध्यान रखना जिसने अपने को साक्षी माना वो परमात्मा को करता मानेगा ही क्योंकि हो तो रहा ही है सब अब मैं करता नहीं हूं तो कोई तो करता होगा कृत्य तो हो ही रहा है परमात्मा करता है दो ही स्थितियां या तो तुम अपने को कर्ता मानो या अपने को साक्षी मानो अब ध्यान रखना तुमसे बहुत से धर्मों ने यह बात कही है बहुत से धर्म गुरु ने यह बात कही जो भी करो सोच समझ के करना परमात्मा देख रहा है इसका मतलब हुआ कि तुम करता हो परमात्मा साक्षी यह एक दशा है यह संसारी की दशा है दूसरी दशा जो मैं तुमसे कहता हूं तुम साक्षी बनो परमात्मा करता है तुम देखो उसे करने दो यह सन्यासी की दशा है मैं पहली बात से राजी नहीं परमात्मा साक्षी तो फिर करता कौन है फिर करता तुम हो जाओगे और तुम करता हुए कि चिंता आई हजार चिंताएं आ जाएंगी दुकान चलेगी कि नहीं पैसा आएगा कि नहीं पत्नी बीमार है ठीक होगी कि नहीं बेटा परीक्षा दे रहा है पास होगा कि नहीं ऐसा होगा कि नहीं वैसा होगा कि नहीं चिंता का अर्थ क्या है चिंता का अर्थ ही यह है कि बोझ मुझ पर है पूरा कर पाऊंगा नहीं तुम साक्षी हो जाओ कृष्ण ने गीता में यही बात अर्जुन से कही है कि तू करता मत हो निमित्त मात्र है वही करने वाला है जिसे उसे मारना है मार लेगा जिसे नहीं मारना नहीं मारेगा तू बीच में मता तू साक्षी भाव से जो आज्ञा दे उसे पूरी कर दे परमात्मा करता है और हम साक्षी फिर अहंकार विदा हो गया न हार अपनी है न जीत अपनी हारे तो वो जीते तो वो न पुण्य अपना है न पाप अपना पुण्य भी उसका पाप भी उसका सब उस पर छोड़ दिया निर्भार हो गए यह निर्भार दशा सन्यास की दशा है जा घट चिंता नागनी नाग्नितामुख जप नहीं होए और जब तक चिंता है तब तक जप नहीं होगा तब तक कैसे करोगे ध्यान कैसे करोगे हरि स्मरण चिंता बीच बीच में आ जाएगी तुम किसी तरह हरि की तरफ मन ले जाओगे चिंता खींच खींच संसार में ले आएगी तुमने देखा ना जब कोई चिंता तुम्हारे मन में होती तब बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर पाती बैठते हो ओट से राम राम जपते हो भीतर चिंता का ही पाठ चलता चिंता और प्रभु चिंतन साथ साथ नहीं हो सकते चिंता यानी संसार का चिंतन व्यर्थ का कूड़ा कचरा तुम्हारे मन को घेरे रहता है तो उस कूड़े कचरे में तुम परमात्मा को बुला भी ना सकोगे उसके आने के लिए तो शांत और शून्य होना जरूरी और शांत और शून्य वही हो जाता है जिसने कर्ता का भाव छोड़ दिया जाघट चिंता नागनी नाग्नितामुख जप नहीं होए, जो टुक आवे याद भी वहीं जाए फिर खोए और कभी क्षण भर को टुक जरा सी याद भी परमात्मा की आती खिसक खिसक जाती फिर मन संसार में चला जाता फिर सोचने लगता है कि ऐसा करूं वैसा करूं क्या करूं क्या ना करूं ऐसा होगा नहीं होगा इतना ही नहीं मन इतना पागल है कि अतीत के संबंध में भी सोचता है कि ऐसा क्यों ना किया ऐसा क्यों कर लिया अब अतीत तो गया हाथ के बाहर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता किए को अनकिया नहीं किया जा सकता अब अतीत, अतीत में कोई तरमीम कोई सुधार कोई संशोधन नहीं हो सकता मगर उसका भी सोचता है कि फला आदमी ने ऐसी बात कही थी काश हमने ऐसा उत्तर दिया होता अब तुम क्यों समय गंवा रहे हो वक्त जा चुका जो उत्तर दिया, दिया जो कहना था हो गया जो करना था हो गया अब तुम क्या कर सकते हो अतीत को बदला नहीं जा सकता लेकिन आदमी अतीत की भी चिंता करता है बैठे हैं लोग सोच रहे हैं कि ऐसा किया होता वैसा किया होता इस स्त्री से विवाह ना किया होता उस स्त्री से विवाह कर लिया होता और उस स्त्री से क्या होता तो भी तुम यही सोचते होते कोई फर्क ना पड़ता अतीत की चिंता तो बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि जो हो ही चुका हो ही चुका उसकी क्या चिंता और भविष्य की चिंता भी व्यर्थ है क्योंकि जो अभी नहीं हुआ अभी हुआ ही नहीं उसकी क्या चिंता उसकी चिंता से क्या होगा तुम्हारे हाथ में क्या है एक सांस भी तुम्हारे हाथ में नहीं कल सूरज उगेगा भी नहीं उगेगा इसका भी कुछ पक्का नहीं कल सुबह होगी भी या नहीं होगी इसका भी कुछ पक्का नहीं तुम होगे कल या नहीं होगे कुछ पक्का नहीं मगर बड़ी योजनाएं बड़ी चिंताएं कर्ता के भाव के साथ साथ चली आती जो टुक आवे याद भी वहीं जा फिर खोए बार बार खो जाती फिर संसार में आशा नदियां में चले सदा मनोरथनीर और ये जो आशाओं का अपेक्षाओं का कामनाओं का प्रवाह चल रहा है आशा नदिया में चले सदा मनोरथनीर और मन की वासनाओं की धारें पर धारें जल का प्रवाह आशा की नदियां में बहता चला जाता सपने पर सपने कतार बंधी पंतिबद्ध चले आते एक सपना चुकता नहीं कि दूसरा पकड़ लेता आशा नदियां में चले सदा मनोरथ नीर परमारथ उपजे बहे मन नहीं पकड़े धीर और कभी कभी अगर उस परमार्थ की याद भी आ जाती है जो टुक आवे याद भी कभी प्रभु का स्मरण भी आ जाता है कभी सत्संग भी मिल जाता है कभी शुभ घड़ी भी आ जाती कभी ऐसा मुहूर्त आ जाता है कि क्षण भर को उसकी याद घनी होने लगती है परमारथ उपजे बहे लेकिन उपज भी नहीं पाता कि ये जो आशा की नदिया में मनोरथ का नीर है इसमें बह जाता है परमार्थ उपजे बहे मन नहीं पकड़े धीर और मन उसमें थिर नहीं हो पाता मन ठहर नहीं पाता ऐसा नहीं है कि परमात्मा तुम्हारे भीतर कभी कभी नहीं उपजता उपजता है जो तुम्हारी आत्यंतिक नियति है वो कैसे ना उपजेगा तुम्हारे सारे शोरगुल के बाद भी बावजूद भी कभी कभी उसकी आवाज तुम्हारे भीतर सुनाई पड़ती तुम्हारे सारे अंधकार के बीच भी कभी कभी उसकी किरण आती तुम उसे भूल गए हो लेकिन वह तुम्हें नहीं भूला है वो तुम्हें खोजता आता है वो अपना हाथ तुम्हारे हाथ की तरफ फैलाता है तुम चाहे अपनी मुट्ठी में कूड़ा कबाड़ रखे हुए हो और तुम्हारा हाथ तैयार भी नहीं उसके हाथ को पकड़ने को लेकिन उसका हाथ कभी कभी तुम्हें छू जाता है तुम्हारे बावजूद छू जाता है तुम नहीं चाहते तो भी छू जाता है परमार्थ उपजे बहे मन नहीं पकड़े धीर लेकिन यह बीज रूप नहीं पाता यह परमार्थ का यह अध्यात्म का बीज रूप नहीं पाता क्योंकि आशा नदियां में चले सदा मनोरथ नीर जैसे नदी में कोई फसल उगाने चले तो फसल टिक नहीं पाएगी बीज ही नहीं टिक पाएगा तुम डालोगे नहीं कि नदियां बहा ले जाएगी ऐसी ही मन की दशा है अभिमानी मिंजे गए तो जिन जिन को करता होने का अभिमान है वो तो मिंजे जाएंगे बुरी तरह टूटेंगे अपने अभिमान के कारण ही टूटेंगे अभिमानी मिंजे गए लूट लिए धन धनबाम और कितना ही धन इकट्ठा करो और कितनी ही सुंदरियां इकट्ठी करो कितने ही मकान बनाओ कितनी ही पद प्रतिष्ठा सब लूट जाएगा मौत आएगी सब छीन लेगी अभिमानी मींजे गए लूट लिए धनबाम निर अभिमानी हो चले पहुंचे हरि के धाम और जिसने अहंकार छोड़ा कर्ता का भाव छोड़ा जिसने मैं की अकड़ छोड़ी जो झुका जिसने समर्पण किया निर अभिमानी हो चले पहुंचे हरि के धाम वे ही केवल प्रभु के घर तक पहुंच पाते प्रभु मंदिर तक पहुंच पाते हरि धाम तक चरण दास कहते सुनियो संत सुजान चरणदास कहते हैं कि वे ही सुन सकेंगे जो शांत है सरल है और बोधवान है सुनियो संत सुजान मुक्ति मूल आधीनता नरक मूल अभिमान एक ही मौलिक सूत्र है मुक्तिमूल आधीनता तुम परमात्मा के आधीन हो जाओ उसके चरण कह लो नरक मूल अभिमान करता होने का अहंकार छोड़ो करता होने का अहंकार ही नरक ले जाएगा ले जाएगा यह कहना भी ठीक नहीं ले ही गया करता नरक में ही जीता है कहां सुख दुखी दुखे है विक्षिप्त रहता है पागल की तरह दौड़ा रहता है हजार बार हारता है फिर भी उठ उठ के दौड़ने लगता है हार से भी कुछ नहीं सीखता और जीत से भी कुछ नहीं सीखता हारता है तो यही सोचता है कि इस बार हार गया कोई बात नहीं अगली बार जीत जाऊंगा हार से भी कुछ नहीं सीखता और जब जीत जाता है तब भी कुछ नहीं सीखता क्योंकि जीत से भी क्या जीत मिलती जीत के भी तो हार ही होती इस जगत में हार ही लिखी जीतो तो हार जाते हो हारो तो हार जाते जीत के भी क्या मिलेगा एक दिन सब मिट्टी में गिर जाते कब्र में मिल जाते मुक्ति मूल आधीनता नरक मूल अभिमान इसलिए अगर मुक्ति चाहनी हो वो परम सौभाग्य स्वातंत्र का मोक्ष का रस भोगना हो तो एक बात छोड़ दो अहंकार छोड़ दो मैं हूं ये भाव छोड़ दो और भक्ति मैं को छोड़ने में जितनी सहयोगी है ज्ञान का मार्ग उतना सहयोगी नहीं क्योंकि ज्ञान के मार्ग पर मैं बना ही रहता है ऐसा लगती रहता है कि मैं जानने वाला तपश्चर्या के मार्ग पर मैं बना ही रहता है मैं तपस्वी मैं तप करने वाला मैंने इतने उपवास किए इतने व्रत किए इतना जीवन को अनुशासित किया लेकिन भक्त ये सब छोड़ देता वो कहता मेरा क्या सब तेरा तू संभाल बुरा हूं तो तेरा भला हूं तो तेरा जो काम लेना हो ले ले राम बनाना हो तो राम बना दे और रावण बनाना हो तो रावण बना दे मैं कौन हूं चुनने वाला जो तू दे देगा आज्ञा वही पूरी कर दूंगा तेरी मर्जी पूरी हो मैं नहीं हूं तू है मैं तेरी छाया मैं तेरे पीछे पीछे डोलूंगा मुक्ति मूल आधीनता यह है अर्थ आधीनता का कि मैं तेरी छाया की तरह डोलूंगा तू जहां जाएगा वहीं जाऊंगा तुझसे अन्यथा मेरा कोई होना नहीं तुझसे भिन्न मेरी कोई आवाज नहीं मेरा अपना कोई स्वर नहीं मेरा कोई हस्ताक्षर नहीं मैं बस तेरी गूंज हूं तेरी प्रति मैं तो बांस की पोली पोंगरी तू जो गीत गाएगा गाना न गाना हो ना गाना बासुरी बनाना हो बांसुरी बना देना और बांस की पोंगरी ही रहने देना हो तो बांस की पोंगरी ही रहने देना मैं हर हाल राज्य इस स्वीकृति में मुक्ति इस आधीनता में मुक्ति मुक्ति मूल आधीनता नरक मूल अभिमान चरणदास के ये सूत्र बड़े प्यारे चरणदास के साथ ही यात्रा अगर तुम्हें करनी हो तो चरणदास हो जाओ और जल्दी करो शीत से वसंत जितना दूर है बूंद से दूर है जितना मोती या कहो दूर है जितना फूल से फल उतनी ही दूर है अब मेरी देह से आग आग से राख राख से गंगा जल ज्यादा देर नहीं है गंगा जल में विसर्जित हो जाओगे इसके पहले जागो इसके पहले असली गंगा को पुकारो बगीरथ बनो असली गंगा को उतारो राम की गंगा को उतारो शीत से वसंत जितना दूर है ज्यादा दूर क्या सीत से वसंत जितना दूर है बूंद से दूर जितना है मोती या कहो दूर है जितना फूल से फल कितना दूर कोई ज्यादा दूर नहीं आया ही आया है आ ही रहा है उतनी ही दूर है अब मेरी देह से आग आग से राख राख से गंगा जल इसके पहले की गंगा जल में तुम्हारी राख विसर्जित हो अपने को परमात्मा में विसर्जित कर लो तुमने कहानी तो सुनी ना दो गंगाएं एक गंगा तो स्वर्ग में ही है, स्वर्ग गंगा एक पृथ्वी पे उतरी है इसके पहले की पृथ्वी की गंगा में तुम्हारी राख विसर्जित कर जाए अपने अहंकार को स्वर्ग की गंगा में डुबा लो मुक्ति मूल आधीनता नरक मूल अभिमान चरणदास तुम्हें पुकार रहे लाओ अपना हाथ मेरे हाथ में दो नए छितजों तक चलेंगे हाथ में हाथ डालकर सूरज से मिलेंगे इसके पहले भी चला हूं लेकर हाथ में हाथ मगर वे हाथ किरणों के थे फूलों के थे सावन के सरिता में कूलों के थे मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेना चाहता हूं नए छित तुम्हें देना चाहता हूं दो अपना हाथ मेरे हाथ में नए छित तक चलेंगे साथ साथ सूरज से मिलेंगे सुनो ये पुकार किसी गुरु के हाथ में हाथ दो ताकि किसी दिन परमात्मा का हाथ भी तुम्हें मिल जाए लाओ अपना हाथ मेरे हाथ में दो नए छिदों तक चलेंगे हाथ में हाथ डालकर सूरज से मिलेंगे सूरज से मिलना है प्रकाश से मिलना है बहुत रह लिये अंधेरे में अब और कितना इतना बहुत काफी नहीं क्या बहुत काफी हो चुका अंधेरे में जी लिए कुछ पाया नहीं अब रोशनी में जीने की आकांक्षा करो प्रकाश की अभीप्सा करो मैं तुम्हारे हाथ अपने हाथ में लेना चाहता हूं नए छित तुम्हें देना चाहता हूं दो अपना हाथ मेरे हाथ में नए छितजों तक चलेंगे सांस सूरज से मिलेंगे ही सदा से सभी सदगुरुओं का आश्वासन रहा है आजेतना है